प्रश्नोत्तर दीपमाला विविध जिज्ञासा कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान हैं और वह शरीर में भी हैं तो मनुष्य हमेशा शक्तिमान क्यों नहीं रहता है समाधान हाँ शरीर में भगवान तो हैं पर मनुष्य की ग्राहक शक्ति कम होने से उसकी शक्ति का अनुभव नहीं होता जैसे समान रूप से विद्युत रहने पर भी हजार पावर के बल्ब की अपेक्षा जीरो पावर के बल्ब में ग्राहक शक्ति कम होने से विद्युत की अभिव्यक्ति अत्यल्प दिखाई देती है शक्तिमान तो शरीर में सदा रहता है अन्यथा व्यवहार ही नहीं होगा पर ग्राहक शक्ति कम होने से मनुष्य में ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति कमजोर रहती है इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर परमात्मा शक्तिमान नहीं है जिज्ञासा वैज्ञानिक लोग पूर्वजन्म नहीं मानते इस विषय में आपका क्या मत है समाधान आज विज्ञान का बहुत विकास हो गया है पर क्या हर बात का समाधान विज्ञान कर पाता है तमाम बालकों को हमने देखा है कि जो अपने पूर्व जन्म संबंधी बातें करते हैं जो पूर्व जन्म से संबंध नहीं मानता वह विज्ञान इसका समाधान कैसे करेगा पुनर्जन्म को स्वीकार किए बिना कोई इस समाधान का उपाय नहीं है हमने स्वयं अपने पूर्व जन्म की लंबी घटना को प्रत्यक्ष देखा है उस शरीर को भी देखा है और अनुभव भी किया है हम कैसे मान सकते हैं कि पूर्व जन्म नहीं होता है एक बालक की घटना को भी हमने देखा है वर्तमान जन्म में वह ब्राह्मण का पुत्र था उसने कहा कि हमको पूर्वजन्म का सब याद है पूर्व जन्म में मेरा यह नाम था मैं क्षत्रिय था अमुक जगह रहता था वे लोग उसके कथनानुसार उसको जन्म के स्थान पर ले गए जैसा उसने बताया था सब वैसा ही देखा व्यवहार में हम देखते हैं कि कोई बालक धनी परिवार में जन्म लेता है तो कोई अत्यंत निर्धन परिवार में एक परिवार में भी अलग अलग बालकों के संस्कारों में बहुत भिन्नता दिखती है यदि पुनर्जन्म को न माना जाए तो इस भेद का कारण क्या होगा गाय का नवजात बछड़ा दूज के लिए माँ के स्तन के पास ही जाता है यदि पूर्वजन्म का संस्कार न हो तो उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी इन सब बातों का पुनर्जन्म को न मानने वाले विज्ञान के पास क्या समाधान है इदम के विषय में विज्ञान कुछ भी खोज कर ले परंतु अहम के विषय में कैसे करेगा जिज्ञासा सुसुप्त के समय सचेत रहने के लिए क्या उपाय है समाधान सुसुप्त के समय सचेत कैसे रहेंगे सुषुप्ति में यदि कोई विशेष अनुभूति हो जाए तो उसे सुषुप्ति ही कैसे कहेंगे परंतु यदि आप जागृत में सचेत हैं तो आपकी सुषुप्ति भी साधना का रूप ले लेती है यदि जागृत में मंत्र का अभ्यास बहुत दृढ़ हो जाए तो सुषुप्ति में भी मंत्र चलता रहता है जिज्ञासा मैं माता पिता के जीवित रहते समय उनकी सेवा नहीं कर सका पर अब अफसोस होता है कृपया इसका समाधान बताइए समाधान अब भी उनकी सेवा कर सकते हो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपके माता पिता का जो स्वभाव था उसे आप जानते ही हैं कोई ऐसा व्यवहार मत करो जिससे उनको दुख पहुंचता रहा हो जो उन्होंने आज्ञा दी थी भले ही उसका पालन उस समय नहीं कर पाए अब कर सकते हो बस अभी तो यही उनकी सेवा है